पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र अट्ठाईस मात्राओं से ओम की उपासना पहला पहले पाद एक मात्रा वाले ओम की उपासना ओम का वाचक जाप अर्थों की भावना सहित ओम का वाणी से जाप करना पहले पाद एक मात्रा वाले आकार ओम की उपासना है इसमें स्थूल शरीर का अभिमान रहता है इसलिए स्थूल शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा विश्व है वह उपासक होता है और स्थूल जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा विराट है वह उपास्य होता है बाहर से बिल्कुल बेसुद्ध होकर पूरे तन्मय हो जाने की अवस्था में इसको वितर्कानुगत सम्प्रज्ञा समाधि की भूमि समझना चाहिए जिसमें ध्यान की सुख्यता के तारतम्य से विश्व की विराट के स्वरूप में अवस्थिति होती है जिसके फलस्वरूप पाँचों स्थूलभूत आत्मोन्नति में प्रतिबंधक न रहकर सहायक बन जाते हैं से सूत्र सत्रह की व्याख्या तथा सूत्र अट्ठारह के विशेष वक्तव्य में देखें दूसरा दूसरे पाद दो मात्रा वाले अकार उकार ओम की उपासना ओम का मानसिक जाप अर्थों की भावना सहित ओम का मन से जप करना दूसरे पाद दो मात्रा वाले अकार उकार, उकार ओम की उपासना है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 जिसमें ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से तेजस की हिरण्यगर्भ के स्वरूप में अवस्थिति होती है जिसके फलस्वरूप सूक्ष्मभूत आत्मोन्नति में प्रतिबंधक न रहकर सहायक बन जाते हैं साधक को इसी दो मात्रा वाले ओम अर्थात ओम के मानसिक जाप से ही साधना आरंभ करनी चाहिए तीसरा तीसरे पद आकार उकार और मकार तीन मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना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 वह उपास्य होता है ध्वनि की सूक्ष्मता के तारतम्य से इसको अस्मिता और विवेक की भूमि समझना चाहिए जिसमें इस ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से प्राग्ञ की ईश्वर के स्वरूप में अवस्थिति होती है वास्तव में यही ईश्वर परिधान है जो सूत्र तेज में असंप्रज्ञा समाधि का साधन बतलाया गया है अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त कोई इंद्रिय ग्रम्य सांसारिक पदार्थ जैसी वस्तु नहीं है ना उसका इन जैसा साक्षात्कार होता है वह एक विलक्षण अवस्था है जिसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता और विवेक ख्याति जिसमें आत्मा और चित्त का भेद ज्ञान होना बतलाया गया है वह चित्त आत्मा और उनका भेद ज्ञान भी सांसारिक पदार्थों जैसा नहीं है वह अति विलक्षण चित्त की सबसे ऊंची अत्यंत सात्विक अवस्था है जो शब्दों द्वारा नहीं बतलाई जा सकती उसको चित्त द्वारा स्वरूप अवस्थिति का अनुभव कह सकते हैं किंतु इस अवस्था की प्राप्ति साधारण बात नहीं है यह अत्यंत कठिन और दुर्गम्य है ओम के मानसिक जाप के निरंतर अभ्यास से जब पूर्ण वैराग्य उदय हो जाए और अंतकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए तब सत्व अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीर से रज की मानसिक जाप की क्रिया को करने में असमर्श कर देता है तब रज सत्व से दबा हुआ कारण शरीर में इस विवेक ख्याति की रूप क्रिया को करना आरंभ कर देता है इस सत्व की विशुद्धता में तम जिसमें अविद्या क्लेश वर्तमान है इतना निर्मल हो जाता है अविद्या तथा तो अन्य सब क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं इस अवस्था में तम का काम केवल इस अत्यंत सात्विक वृत्ति को रोकने मात्र रह जाता है यह विवेक ख्याति की अवस्था जब निरंतर बनी रहे तब उसको धर्म में एक समाधि तथा अविप्लव ख्याति कहते हैं वही जीवन मुक्ति की अवस्था है